पहला प्रश्न आप अकर्ता होने को कहते हैं लेकिन कोई भी निर्णय चुनाव करते समय कर्ता फिर फिर खड़ा हो जाता है अकर्ता कैसे हो गए कैसे बने उसकी बांसुरी कैसे हटाएं मैं भावों को कैसे पहचाने कि यह निर्णय उसका ही है पहली बात तुम अकर्ता ना बन सकोगे तुम्हारे कुछ किए अकर्ता ना सधेगा तुम जो भी करोगे करता ही निर्मित होगा उससे करोगे तो करता निर्मित होगा तुम मिटने की भी कोशिश करोगे तो भी करता ही निर्मित होगा विनम्रता भी अहंकार का ही आभूषण बन जाती है मैं नहीं हूं ऐसी घोषणा भी मैं से ही उठाएगी ऐसे तो तुम धोखे में पड़ोगे ऐसे तो बड़ा जाल उलझ जाएगा सुलझाना सकोगे अकर्ता कोई बन नहीं सकता अकर्ता बनने की बात नहीं है क्योंकि जो भी बनेगा वो तो करता ही रहेगा कृत्य मात्र करता को ही निर्माण करता है अब तुम जो भी प्रश्न पूछ रहे हो वो मौलिक रूप से गलत है प्रश्न की दिशा ही गलत है मैं क्या करूं मैं कैसे अकरता हूं कैसे बनूं उसकी बांसुरी कैसे हटाऊं मैं भाव को कैसे पहचानूं कि यह निर्णय उसका है इस सब के पीछे तुम मौजूद हो ये कौन है जो उसकी बांसुरी बनना चाहता ये कौन है जो कहता है कैसे मैं भाव को छोडूं? यही तो करता है फिर क्या करे? करने को तो कुछ बचता नहीं फिर क्या करे? बस करता कैसे निर्मित होता है इस बात को समझ लेने से धीरे धीरे करता अपने आप तिरोहित हो जाता है कुछ करना नहीं पड़ता है तुम पूछते हो कैसे बने उसकी बांसुरी बांसुरी तुम हो यह बनने का प्रश्न ही नहीं यह तुमने मान रखा है कि तुम बांसुरी नहीं हो बांसुरी तो तुम अभी भी हो इस क्षण भी वही सुन रहा है तुम्हारे भीतर वही बोल रहा है एक क्षण को भी इससे अन्यथा होने का उपाय नहीं जब तुमने पाप भी किया है तो उसी ने किया है और जब तुमने पुण्य भी किया है तो उसी ने किया है जब तुम चोर थे तब भी वही था और जब तुम साधु बने तब भी वही था एक क्षण को भी अन्यथा होने का उपाय नहीं है तुम उससे भिन्न हो कैसे सकोगे तुम पूछते हो हम उसकी बांसुरी कैसे बने इसमें भ्रांति भीतर पड़ी ही है भ्रांति ये पड़ी कि हम उससे अलग है अब हमें उसकी बांसुरी बनना है बांसुरी तुम हो इतना ही जानना है तुम पूछते हो कैसे पहचाने कि ये निर्णय उसका है सब निर्णय उसके पहचान की बात ही ना समझी समझेगी ऐसा कोई निर्णय ही नहीं है जो उसका ना हो ऐसा हो ही कैसे सकता है कि उसका निर्णय ना हो और हो जाए जो भी हुआ है जो भी हो रहा है जो भी होगा उसी से है तुम नाहक बीच में आ जाते हो लहरों को देखो सागर में अलग अलग मालूम पड़ती अगर लहरों को भी थोड़ी बुद्धि आ जाए तुम्हारे जैसी तो प्रत्येक लहर पूछने लगेगी कि मैं सागर के साथ एक कैसे हो जाऊं लहर सागर के साथ एक है लहर सागर से अलग कैसे हो सकती पहले यह तो पूछो लहर सागर से अलग होके जी कैसे सकेगी कभी तुमने लहर को सागर से अलग करके देखा बचेगी कैसे लहर को भी बुद्धि आ जाए और लहर भी सत्संग करने लगे और साधु संतों के पास बैठने लगे तो पूछेगी कि बात तो समझ में आ गई अब इतना और बता दें कि सागर से एक कैसे हो जाऊं तो क्या कहेंगे लहर को हमकी पागल तो एक है ही तेरी ये भ्रांति है कि तू अलग है अलग तू कभी हुई नहीं और जब कभी तू गंदी थी तो सागर ही गंदा था और जब कभी तुझ में मट्टी उठी थी सागर से ही उठी थी और जब कभी तुझ में सूखे पत्ते तैरे थे तो सागर में ही तैरे थे जब कभी तू बड़ी होकर उठी थी कि बड़े जहाजों को डुबो दे तब भी सागर ही उठा था और जब तू छोटी सी होकर उठी थी तब भी सागर ही उठा था छोटी हो कि बड़ी गंदी हो कि उजली सुंदर हो कि कुरूप हर हाल हर स्थिति में सागर ही तेरे भीतर बोला था सागर ही तेरे भीतर प्रकट हुआ था अन्यथा कोई उपाय नहीं इस विराट चैतन्य के सागर में हम लहरे हमारा अलग होना नहीं इसलिए तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे हम एक हो जाएं क्योंकि तुम अलग कभी हुए नहीं और ये तुम पूछो ही मत कि कौन से निर्णय हमारे हैं कौन से उसके हैं सभी निर्णय उसके इस अनुभव इस प्रती इस साक्षात्कार का नाम ही समर्पण है बांसुरी बननी नहीं पड़ती बांसुरी तुम हो इतनी याद भर करनी स्वामी अरविंद योगी ने कबीर का एक प्यारा पद भेजा है इस प्रश्न के उत्तर में उसे याद रखना धोबिया जल बीच मरत प्यासा जल में ठाण पीवे नहीं मूरख जल है अच्छा खासा अपने घर का मर्म न जाने करे धोबियान की आशा दिन में धोबिया रोबे धोबे में रहत उदासा आप पैर कर्म की रस्सी आपन धर ही फांसा सच्चा साबुन लेने नहीं मूर्ख है संतों के पासा दाग पुराना छूटत नहीं धोबे बार है मासा एक रति को जोर लगावत छोड़ दियो भरी मासा कहत कबीर सुनो भाई साधु धुबिया जल बिच प्यासा तुम पूछ रहे हो प्यास कैसे बुझाए धुबिया जल बिच प्यासा और तुम जहां खड़े हो चारों तरफ जल ही जल जल है अच्छा खासा दुबिया जल बिच प्यासा प्रश्न गलत हो तो सही उत्तर की कोई संभावना नहीं तुम्हारा ये प्रश्न गलत है और जो तुम्हें मार्ग दिलाने वाले दिखाने वाले मिल जाएंगे जरा सावधान रहना क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बताएंगे कि हाँ ये रही तरकीब इस भांति तुम प्रभु की बांसुरी बन सकते हो ऐसे लोग हैं जो तैयार बैठे कि तुम आओ पूछो और वो बता देंगे कि ये रहे विधि उपाय मार्ग इस भांति प्रभु से मिलन हो सकता है लेकिन मैं तुम्हारे किसी गलत उत्तर देने में उत्सुक नहीं तुम्हारा प्रश्न गलत है ये जरूर मैं तुमसे कहना चाहता हूं और गलत प्रश्न को लेके चलना मत अन्यथा पूरी यात्रा गलत हो जाएगी इधर हम कुछ और ही बात कह रहे इतनी सी बात कह रहे हैं कि परमात्मा ही है और तुम नहीं हो अब तुम पूछते हो कि हम नहीं कैसे हो जाएं? मैं कह रहा हूं कि तुम हो ही नहीं तुम कभी थे ही नहीं तुमने कुछ सपना देख लिया है तुम किसी ब्रह्म में पड़ गए हो जिन फकीर बोकोजू एक रात सोया उसने सपना देखा नहीं देखा पता नहीं कहानी यह है कि सुबह उठ के उसने अपने एक शिष्य कहा कि सुनो जी रात मैंने एक सपना देखा है व्याख्या करोगे शिष्य ने कहा रुके मैं जल ले आऊं आप जरा हाथ मुंह धोले वो एक बाल्टी भर के पानी ले आया गुरु का हाथ मुंह धुलवा दिया खूब रगड़ रगड़ के गुरु ने कहा मैं पूछता हूं सपने की व्याख्या तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा यह सपने की व्याख्या है सपना था ही नहीं उसकी क्या खाक व्याख्या करनी जो नहीं था नहीं था नहीं कि कहीं कोई व्याख्या होती गुरु बहुत प्रसन्न हुआ उसने कहा खुश अगर आज तूने व्याख्या की होती तो कान पकड़ कर तो रात एक सपना देखा है उसकी व्याख्या करोगे उसने हालात हालचाल देखे पानी रखा है धोया गया उसने कहा रुके मैं जरा एक कप चाय ले आता तो हूँ आप चाय पी लें वो एक कप चाय ले आया गुरु चाय पीने लगा उसने कहा क्या व्याख्या हुई तुम हाथ आप चाय पी जागे सुबह हो गई सपना समाप्त हुआ रात की बातें सुबह को ही पूछता पूछने में सार क्या है आप भी जानते हैं नहीं था सपना खुद ही कह रहे सत्य की व्याख्या हो सकती सपने की क्या कोई व्याख्या होती तुमने एक सपना देखा है कि तुम अलग हो अब तुम पूछते हो उससे एक कैसे हो जाए मैं कहूंगा जागो जरा हाथ मुंह धो चाय पी लो तुम अलग कभी हुए नहीं एक ब्रह्म पोसा है और जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि सभी निर्णय उसके तो समझना यही क्रांति में तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट कराना चाहता हूं तुम्हारे पास साधु संत है जो तुमसे कहते हैं अच्छी अच्छी बातें है उसकी हैं बुरी बुरी तुम्हारी है। ये भी क्या कंजूसी है? जब दिया तो पूरा ही दे दो और तुम थोड़ा सोचो जब बुरी बुरी तुम्हारी है तो अच्छी अच्छी तुम कैसे दे पाओगे साधु संत कहते हैं बुरी बुरी तुम्हारी अच्छी अच्छी उसकी तुम मनी मन में उल्टा सोचते हो तुम सोचते हो अच्छी अच्छी अपनी बुरी बुरी उसकी ये जो ये जो तुम्हारे भीतर चलता है हिसाब किताब हिसाब किताब तोड़ो एक दर, एक तरफा तोड़ो एक दफा तोड़ो और एक ही चोट में तोड़ो ये भी क्या हिसाब और जब तुम सोचते हो कि बुरी मेरी तो भली उसकी कैसे हो सकती तुम सोचते हो चोरी तुम्हारी और दान उसका असंभव ये तो गणित की बात ना रही फिर जब चोरी तुम्हारी तो दान भी तुम्हारा यही तुम समझोगे और तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह समझाएगा कि चोरी तो मजबूरी ने कर ली बाघ ने करा दी परिस्थिति ने करा दी दान मैंने किया है तो चोरी तो तुम किसी पीछे के रास्ते से उसी पे छोड़ दोगे परिस्थिति भाग, पत्नी बीमार थी दवा न थी घर में इसलिए चोरी करनी पड़ी तुम किसी चाहे सीधे तुम कहो ना कि तू करवा दी तुम कहोगे परिस्थिति पत्नी को बीमार किसने किया भूखे मरते थे किसने मारा ऐसी अड़चन में ऐसी कठिनाई में अगर चोरी कर ली भूखे भजन न हो गोपाला हे गोपाल जब भूखे भजन न होते थे तो कर ली तेरे भजन के लिए भी जरूरी थी तो तुम किसी न किसी पीछे के दरवाजे से उसी पे छोड़ दोगे चोरी और जब दान करोगे चोरी करोगे लाख की दान करोगे दो चार दस रुपए का जब दान करोगे तो छाती फुला देखा ना मुर्गे कैसे छाती फुला के चलते ऐसे दानी चलने लगते दानवीर ये उन्होंने किया है तब तुम ना कहोगे तूने किया है, क्योंकि अहंकार ये तो कह ही नहीं सकता जो सुब सुब है उसको बचा लेता, उससे अपना श्रृंगार बना लेता फूलों को तो सजा लेता है कांटों को उस पर छोड़ देता है लेकिन यह स्वाभाविक है भूल तुम्हारी नहीं तुम्हारे साधु संतों की जो तुमसे कहते हैं कि आधा तुम्हारा आधा उसका या तो सब उसका या सब तुम्हारा दो तरह के ज्ञानी हुए हैं संसार में एक कहते हैं सब तुम्हारा वो भी सच कहते और एक कहते हैं सब उसका वो भी सच कहते हैं बाकी बीच में जो कहते हैं कुछ तुम्हारा कुछ उसका ये अज्ञानी है इन्हें कुछ भी पता नहीं महावीर कहते हैं सब तुम्हारा ये भी सचे बात अष्टावक्र कहते हैं सब उसका ये भी सचे बात एक बात तो दोनों में सच है कि पूरा पूरा रहता है काट काट के हिसाब नहीं होता कोई श्रम विभाजन नहीं है कि तुम कुछ करो कुछ मैं करूंगा महावीर कहते हैं पूरा मनुष्य का तो उसमें बुरा भी आ जाता है अच्छा भी आ जाता है अच्छे और बुरे एक दूसरे को काट देते जैसे ऋण और धन एक दूसरे को काट देते तुम शून्य रह जाते वही शून्य होना ध्यान शून्य हो गए नहीं हो गए बांसुरी बन गए महावीर की भाषा नहीं है बांसुरी बन जाना क्योंकि महावीर की भाषा में परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं है शून्य हो गए ध्यानी हो गए कैबल्य को उपलब्ध हो गए लेकिन बात वही है अष्टावक्र की भाषा में तुमने दोनों परमात्मा पे छोड़ दिए तुम शून्य हो गए महावीर की तरकीब में तुम कहते हो धन भी मेरा ऋण भी मेरा दोनों एक दूसरे को काट देते हैं तुम खाली रह जाते हो बुराई और भलाई को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे बुराई और भलाई का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है तुल जाते हैं तराजू पर एक दूसरे से कट जाते तुम उतनी ही बुराई करते हो जितनी भलाई करते हो इधर तुम्हारी भलाई बढ़ेगी उधर तुम्हारी बुराई भी बढ़ेगी ऐसे जैसे वृक्ष ऊपर उठता है वैसे जड़ें नीचे जाती जितना वृक्ष ऊपर जाएगा उतनी जड़े नीचे जाएंगी ऐसा नहीं हो सकता कि वृक्ष तो सौ फीट ऊपर उठ जाए और जड़े दो चार फीट नीचे जाएं। जाये, गिर जाएगा वृक्ष बच नहीं सकता नित से का बहुत प्रसिद्ध वचन है और बहुत बहुमूल्य कि जिसे स्वर्ग जाना हो उसे नरक में पैर अड़ाने पड़ते ठीक कहता है नित्य स्वर्ग जाना हो तो नरक में जड़े फैलानी पड़ती तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही बुरा होगा अनुपात बराबर रहेगा तुम देखते नहीं बुराई को तुम बुराई से आंख चुराते हो इसलिए तुम्हें लगता है भलाई खूब की लेकिन कुछ इस जगत में संतुलन टूटता ही नहीं संतुलन बराबर बना है संतुलन इस जगत का परम नियम सब चीजें एक गहरे बैलेंस संतुलन में चल रही तो महावीर कहते हैं तुम बुरे और भले दोनों को स्वीकार कर लो तुम्हारे क्योंकि और कोई परमात्मा नहीं कोई उपाय नहीं किसी पर छोड़ने का बस तुम ही हो बुरे और भले संतुलित हो जाते हैं अच्छा बुरा मिलकर एक दूसरे को काट देते उनके कट जाने पर हाथ लाई हाथ आती शून्य कुछ बचता नहीं उस शून्य में केवल है निर्वाण है अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो ये ज्यादा सुगम तरकीब है महावीर की तरकीब से ज्यादा कारगर महावीर की तरकीब जरा चक्कर वाली लंबी अनावश्यक रूप से कठिन लेकिन किन्हीं को कठिन में चलने में रस आता है वो चले अस्टवक्र की बात बड़ी सीधी साफ अस्टवक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो कह दो सब निर्णय तेरे मैं भी तेरा हूं तो मेरे निर्णय भी तेरे ही होंगे जब मैं ही अपना नहीं हूं तो मेरे निर्णय मेरे कैसे हो सकते तूने दिया जन, तू देगा मौत तो जीवन भी तेरा है दोनों के बीच जो घटेगा वो मेरा कैसे हो जाएगा तुमने जन्म तो अपने हाथ से लिया नहीं तुम एकदम छलांग लगा के तुम नहीं जन्म गए हो, तुमने अचानक पाया कि जन्म हो गया एक दिन अचानक पाओगे मौत हो गई दोनों के बीच में जीवन है नू का छोर तुम्हारे हाथ में है का छोर तुम्हारे हाथ में तो मध्य भी तुम्हारे हाथ में हो नहीं सकता अष्टवक्र कहते सभी उसके हाथ में ऐसा जानकर तुम शून्य हो गए ये शून्य समर्पण हो गया परम दशा घट गई तब मिटता है करता करता तो मान्यता है दो अवस्थाओं में मिटता है या तो महावीर के ढंग से या अष्टावक्र के ढंग से लेकिन मिटाए नहीं मिटता मिटाने का कोई उपाय ही नहीं जब बोध होता है इस भीतर की आत्यंतिक दशा का तो तुम वहां कर्ता को नहीं पाते हो तो मुझसे मत पूछो कि कैसे पहचाने कि ये निर्णय उसका है इसमें तो धोखाधड़ी हो जाएगी पहचानने वाले तो तुम ही रहोगे ना तो पहचानने वाले की आड़ में छिप जाएगा कर्ता अब वो वहां से काम शुरू करेगा अब वो कहेगा ये मेरा ये उसका लेकिन ये मेरा तो बच गया फिर नया नाम हो गया नए वेश, नए रूप रंग मगर बच गया फिर इसे बचाओ ही मत ये भ्रांति है तुम्हारी दूसरा प्रश्न अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों उपदेश क्यों समर्पण है तो विरोध की व्याख्या क्यों जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर सन्यास में प्रवेश क्या पलायन नहीं क्या कायरता नहीं पहली बात अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों तुमसे कहा किसने कि शब्द अस्तित्व नहीं जितना शून्य अस्तित्व है उतना ही शब्द भी अस्तित्व है चुप रहने में जितना यथार्थ है उतना ही बोलने में भी यथार्थ बीज में जितना सत्य छिपा है उतना ही फूल के प्रकट हो जाने में भी छिपा है। कभी हैसों ने कहा है फूल बोलते नहीं मुझे कभी झंझट नहीं होती किसी को गलत कहने में लेकिन बासों को गलत कहने में मुझे भी पीड़ा होती बासों से मेरा लगाव है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि फूल भी बोलते बासो कहता है फूल बोलते नहीं मैं तुमसे कहना चाहता हूं फूल भी बोलते बासो फूलों की भाषा नहीं समझता रहा होगा पूछो मधुमाखी से फूल बोलते या नहीं मीलों दूर तक खबर पहुंच जाती सुगंध सुवास मिठास हवा में तैर जाती तार खिंच जाते निमंत्रणों के जाल फैल जाते मीलों दूर के मधु छत्ते पर खबर पहुंच जाती फूल खिल गया है भाग मच जाती दौड़ मच जाती मधुमक्खियां चलीं कतारबद्ध, तितलियों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं सूरज की किरणों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं अपने नासा पुटों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं अपनी आंखों से पूछो फूल के रंग गंध से पूछो फूल भी बोलते उनकी भाषा मनुष्य की भाषा नहीं हो भी क्यों फूल की भाषा फूल की भाषा है अगर फूल सोचते होंगे तो वो सोचते होंगे मनुष्य बोलते ही नहीं क्योंकि उनकी भाषा में तो नहीं बोलते फूल भी बोलते हैं ये अस्तित्व बहुत मुखर है सब कुछ बोल रहा है तुम पूछते हो अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द से बचने का उपाय कहां शून्य भी अपना शब्द भी अपना मौन भी अपना मुखरता भी अपनी अस्तित्व तो सारे विरोधों का सम्मिलन है लेकिन आदमी हमेशा चुनाव में लगा रहता है, या तो शब्द तो कभी शून्य को ना चुनेगा अब शून्य को चुन लिया तो अब शब्द से घबराएगा कुछ हैं जो बोले ही चले जाते हैं और कुछ जिनमें कसम खाली के नहीं बोलेंगे ये दोनों ही गलत है दोनों ने ही हट किया दोनों आग्रह कर लिया है मेरा कोई आग्रह नहीं जब जैसी प्रभु की मर्जी जब बोलना चाहे बोले जब चुप रहना चाहे चुप रहे तुम्हारा आग्रह तो तुम ही मौजूद रह जाओगे अब तुम पूछते हो उपदेश क्यों उपदेश क्यों नहीं समझना तुम सोचते हो उपदेश दिया जाता है तो तुम गलती में हो जो दो-तीन जो देते हैं वो वस्तुतः उपदेश था नहीं उपदेश होता है जैन था में बड़ा ठीक वचन है महावीर बोले ऐसा जैन शास्त्र नहीं कहते जैन शास्त्र कहते हैं महावीर से वाणी झरी ये बात ठीक है ये बात पकड़ आती बोले ऐसा नहीं क्योंकि बोले में ऐसा लगता है जैसे कुछ किया तो जैन शास्त्र ठीक अभिव्यक्ति देते हैं महावीर से वाणी झरी जैसे सूरज से रोशनी झरती है जैसे फूल से गंध झरती है ऐसी महावीर से वाणी झरी अब फूल कैसे रोके गंध को और सूरज कैसे रोके प्रकाश को जब भीतर का दिया जल गया तो रोशनी झरेगी कभी सुनने से झरेगी कभी शब्द से झरेगी लेकिन रोशनी झरेगी कभी शब्द से बोलेगी कभी सुनने से बोलेगी लेकिन बोलेगी बोलकर रहेगी तुम पूछते हो उपदेश क्यों तुम्हें अभी उपदेश उपदेषा मिला नहीं तुमने उपदेशक देखे होंगे तुमने व्याख्यान करने वाले देखे होंगे तुमने उपदेश उपदेष्टा नहीं जाना तुम्हें उपदेश की गहराई का कुछ पता नहीं फर्क क्या है उपदेश में और व्याख्यान में यही फर्क है महावीर ने कहा है मैं उपदेश देता हूं आदेश नहीं दो फर्क समझ लो व्याख्यान और उपदेश में फर्क है एक व्याख्यान में तुम चेष्टारत हो तुम आग्रह पूर्वक कुछ थोपने के उपाय कर रहे हो किसी के ऊपर व्याख्यान में चेष्टा है श्रम है थकान है दूसरा राजी हो जाए तो प्रसन्नता है दूसरा राजी ना हो तो अप्रसन्नता है व्याख्यान में सफलता है असफलता है सुख दुख है उपदेश में न कोई सफलता है न कोई विफलता है जो बात भीतर उमगी थी वो कही गई जो बात भीतर उठी थी वो झरी जो झरना भीतर फूटा बहा किसी ने पी लिया ठीक किसी ने ना पिया उसकी मर्जी वह जाने उसका भाग उपदेश बड़ी नैसर्गिक प्रक्रिया है इसलिए महावीर एक और भेद करते हैं वो कहते हैं मैं उपदेश देता हूं आदेश नहीं आदेश का मतलब होता है जो मैं कहता हूं ऐसा करो उपदेश का यह अर्थ नहीं होता कि जो मैं कहता हूं ऐसा करो उपदेश का अर्थ होता है जो मुझे हुआ है वो बांट रहा हूं जच जाए कर लेना ना जचे फेंक देना काम आ जाए ठीक काम ना आए भूल जाना आदेश नहीं है कि करना ही ऐसी आज्ञा नहीं है उपदेश में कि करना ही पक्षी गीत गाते हैं तुम्हें सुनना हो सुन लिया फूल खिले तुम्हें देखना है देख लिया रात चांदूगा आदेश नहीं है कि देखो सारी दुनिया देखो खड़े हो जाओ सावधान मेरी तरफ देखो नहीं चांद खिला चांद चला चांद अटकेलियां करने लगा आकाश में उसका विलास चला कोई देख ले धन्यवाद न देखे उसकी मौज कोई भी ना देखे पृथ्वी पर तो भी चांद को इससे फर्क नहीं पड़ता उपदेश निर्जर है तुम पूछते हो उपदेश क्यों तुम्हें उपदेश का पता ही नहीं उपदेश का अर्थ क्या होता है शब्द को भी समझने की कोशिश करो क्योंकि संस्कृत प्राकृत पाली इनके जो शब्द हैं वे साधारण शब्द नहीं ये भाषाएं ज्ञानियों की निर्झरनी से इस तरह भरी हैं कि इनके एक एक शब्द में बड़ा अर्थ है उपदेश का अर्थ क्या होता है शाब्दिक अर्थ देश का अर्थ होता है स्पेस देश का अर्थ होता है विस्तार आयाम उपदेश का अर्थ होता है उस विस्तार के निकट होना जो उपनिषित का अर्थ होता है उपनिषित का अर्थ होता है जिसको घट गया है उसके पास बैठ जाना गुरु के पास होना उपनिषित उपवास का अर्थ होता है वो जो भीतर बसा है उसके पास हो जाना वो जो तुम्हारे भीतर आत्मा है उसके निकट आ जाने का नाम उपवास अनसन को उपवास मत समझना भूखे मरने का नाम उपवास नहीं है हाँ कभी कभी ऐसा होता है आत्मा में इतना रस झरता है तुम इतने भीतर ऐसे भरे पूरे होते हो कि भोजन की याद नहीं आती भोजन चुग जाता है वो बात अलग उपवास हुआ अनशन उपवास नहीं है क्योंकि तुमने भोजन चेष्टा से न किया तो भोजन की याद आती रहेगी ये कोई उपवास हुआ इससे तो तुम भोजन कर लेते वही ज्यादा उपवास था कम से कम दिन में दो बार कर लिया निपट गए अब दिन में हजार बार करना पड़ याद आ रही फिर याद आ रही फिर याद आ रही उपवास का अर्थ है शरीर भूल जाए आत्मा के निकट हो गए उपनिषद का अर्थ है स्वयं को भूल जाओ गुरु के निकट हो गए उपदेश का क्या अर्थ है जिसके भीतर वो परम आकाश घटा है कोई महावीर कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई मोहम्मद कोई अस्थावक्र कोई क्राइस्ट जिसके भीतर महाआकाश प्रकट हुआ है उसके पास हो गए उसके उस महा आकाश से झर रही है कुछ किरणें उनको झरने दिया उनको पिया उनको आत्मसात किया जैसे प्यासा जल पीता ऐसे पिया उपदेश सभी के लिए नहीं है उन्हीं के लिए है जो दीक्षित है इधर मुझसे लोग पूछते हैं कि है इतनी बाधा क्यों डालते हैं लोगों के आने पर यहां कोई व्याख्यान नहीं हो रहा है यहां भीड़ की आकांक्षा नहीं है यहां उन्हीं के लिए आने का उपाय है जो सच में ही उस महाकाश के निकट होना चाहते हैं जो मेरे भीतर घटा है जो यहां मेरे आकाश के हिस्से बनना चाहते हैं बस उनके लिए यहां बाजार नहीं भर लेना है यहां कुतूहल से भरे लोगों को नहीं इकट्ठा कर लेना जो ऐसे ही चले आए कि चलो देखें क्या है जैसे सिनेमा देखने चले जाते हैं वैसे यहां आ गए उनके लिए नहीं है जगह उन पर हजार तरह का नियंत्रण है यहां तो सिर्फ प्यासों के लिए उपदेश का अर्थ होता है जो मेरे भीतर महादेश प्रकट हुआ है उसमें तुम भी भागीदार हो जाओ इसलिए बोलता हूं और तुम ख्याल रखो अगर ज्ञानी न बोले होते तो उपनिषद न होते गीता न होती अष्टावक्र की महागीता न होती बाइबल ना होती कुरान ना होता धम्म पद ना होता जरा सोचो अगर ज्ञानी न बोले होते तुम कहां होते तुम जंगलों में होते तुम मनुष्य ना होते ये जो बोला गया है यद्यपि तुमने सुना नहीं सुन लेते तब तो तुम स्वर्ग में होते ये जो बोला गया है ये जो तुमने ऊपर ऊपर से सुन लिया वो भी तुम्हें बहुत दूर ले आया तुम्हारे अनजाने ले आया है तुम्हें पता भी नहीं चला और ले आया है काश सुन लेते उपदेश दिए तो गए हैं तुमने लिए नहीं बिना तुम्हारे लिए भी तुम खिंच गए हो बहुत दूर खिंच गए हो जंगलों से पशुओं के बहुत पार आ गए हो काश सुन लेते तो तुम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते उपदेश देने तक मेरी क्षमता लेना तो तुम्हारे हाथ में अब जो सज्जन पूछते हैं उपदेश क्यों असल में ये पूछ रहे हैं कि मैं लूं क्यों क्योंकि मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना मैं बोलूं ना बोलू, बोलू। इससे तुम्हारा क्या लेन देन तुम हो कौन मुझ पर किसी तरह की नियंत्रण और सीमा लगाने वाले तुम हो कौन इतना ही तुम कर सकते हो तुम ना आओ मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं अपनी मर्जी से आ तुम ना मुझे बोलना होगा वृक्षों से बोल लूंगा पहाड़ों से बोल लूंगा पत्थरों से बोल लूंगा सुने आकाश से बोल लूंगा तुम मुझे बोलने से तो ना रोक सकोगे लेकिन असल में तुम बात कुछ और कह रहे हो तुम उपदेश लेना नहीं चाहते तुम्हें उपदेश जहर जैसा मालूम पड़ रहा है तुम्हें लग रहा है कि ये बात किसी से लेनी पड़े ये तुम्हारे अहंकार को बड़ा कष्ट देती मालूम पड़ रही मतलो तुम्हारी मर्जी देने में मेरी आतुरता नहीं है कह दिया मेरा कर्तव्य पूरा हो गया परमात्मा मुझसे न कह सकेगा कि जो तुम्हें मिला था वो तुमने कहा नहीं वो जिम्मेवारी मैंने पूरी कर दी तुमने नहीं लिया वो तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का निपटारा उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं तुम्हें न लेना हो उपदेश ना लो ये कोई आदेश नहीं है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा लेकिन कृपा करके ये तो मत कहो कि मैं उपदेश क्यों दूं? तुम मुझे तो छोड़ो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं आदेश नहीं दे रहा तुम इतनी दया मुझ पे भी करो तुम पूछते हो समर्पण है तो विरोध की व्याख्या क्यों बिना विरोध की व्याख्या समझे तुम समर्पण समझोगे कैसे कोई तुमसे पूछे कि प्रकाश क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि अंधेरा नहीं और क्या कहोगे कोई तुमसे पूछे जीवन क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि मृत्यु नहीं कोई तुमसे पूछे ध्यान क्या है तो यही लिखा है ना सारे शास्त्रों में विचार नहीं बिना विपरीत के व्याख्या नहीं होती समर्पण की व्याख्या करनी हो तो विरोध की व्याख्या करनी पड़ती विरोध समझ में आ जाए विरोध गिर जाए समझ में आके तो जो शेष रह जाता है वही समर्पण इसलिए व्याख्या है सत्य को जानने के लिए असत्य को भी समझना पड़ता है ठीक को पहचानने के लिए गैर ठीक को पहचानना पड़ता है सही रास्ते पर जाने के लिए गलत गलत रास्ते कौन से हैं वो भी पहचानने पड़ते नहीं तो वहीं भटकते रहोगे एडिसन एक प्रयोग कर रहा था 700 बार असफल हो गया प्रयोग करने में तीन साल लग गए उसके शिष्य उसके अनुयायी उसके साथी सब परेशान हो गए कि तो पागलपन हुआ जा रहा है सात बार असफल हो गया लेकिन ये थकता नहीं और रोज सुबह वो ताजा चला आए प्रसन्न उत, उत्साह से भरा हुआ फिर प्रयोग शुरू आखिर उसके साथियों ने एक दिन उसे घेर लिया और कहा कि बहुत होता है एक सीमा होती है हर चीज की सीमा होती है अब ठहरे सात बार हम हार चुके अब ये कब तक चलेगा कुछ और नहीं करना है जिंदगी भर यही करते रहना एडिशन ने कहा पागलो 700 बार हार चुके इसका मतलब है 700 गलत रास्तों से हमारी पहचान होगी अब ठीक रास्ता करीब ही आता होगा कितने होंगे गलत रास्ते अगर हजार गलत रास्ते हैं तो 700 तो हम पहचान चुके कि गलत है अब 300 ही बचे दो निन्यानवे और पहचान लेने की गलत है फिर मिल जाएगा ठीक हम ठीक के रोज करीब हो रहे हैं तुम तो उदास क्यों हो क्योंकि गलत को जाने बिना ठीक को जानोगे कैसे अपने घर आने के लिए बहुत दूसरों के घरों पर दस्तक देनी पड़ती है सदगुरु को पाने के पहले न मालूम कितने के पास भटकना पड़ता है स्वाभाविक है इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है गलत भी कुछ नहीं ठीक नियम के अनुसार टटोलना है।, है अंधेरे में तो मैं तुम्हें विरोध की भी व्याख्या देता हूं क्या गलत है वो भी कहता हूं क्योंकि तुमसे कहना चाहता हूं वह जो कि सही है सच तो यह है कि सही को सीधा सीधा कहने का कोई उपाय ही नहीं नेती, नेती उसका मार्ग यह नहीं है सत्य यह नहीं है सत्य यह नहीं है सत्य ऐसा एक एक असत्य को बताते बताते बताते बताते जब सब असत्य चुक जाते हैं तो गुरु कहता अब जो शेष रहा यही है सत्य सीधा कोई उपाय नहीं कि उंगली रख दी जाए यह है सत्य सत्य इतना बड़ा है कि उंगली रखी नहीं जा सकती असत्य छोटे छोटे हैं उन पर उंगली रखी जा सकती तो असत्य पर उंगली रखी जाती ये असत्य ये असत्य ये असत्य चले आखिर एक घड़ी तो आएगी जब असत्य चुक जाएंगे सत्य तो असीम है असत्य सीमित है तो असत्य तो चुग जाएंगे एक ना एक दिन गलत की तो गणना हो जाएगी फिर जो गणना के बाहर रह गया पहला आकाश की तरह वही शेष रह गया वही सत्य नेति नेति उपाय यह भी नहीं यह भी नहीं तब तुम किसी दिन जान लोगे क्या है असार को पहचान लिया तो सार का द्वार खुल जाता है संसार को समझ लिया तो मोक्ष का द्वार खुल गया इसीलिए तो संसार है नेति नेति का उपाय करने को धन के मोह में पड़े फिर पाया कि नहीं मिलता सुख नहीं स्त्री के प्रेम में पड़े पुरुष के प्रेम में पड़े पाया कि कुछ पाया नहीं कहा ने थी। पद पाया प्रतिष्ठा पाई और पाया कि कुछ न मिला हाथ में राख लगी कहा नई थी ऐसा कहते गए नेति नेति एक दिन पूरा संसार जो जो दे सकता था सब पहचान लिया अचानक सब संसार व्यर्थ हो गया और गिर गया तब जो शेष रह जाता वही निर्वाण है और फिर पूछते हो कि जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर सन्यास में प्रवेश क्या पलायन नहीं क्या कायरता नहीं यही तो मैं रोज कह रहा हूं कि जीवन की खोज को अधूरा छोड़ के संन्यास में प्रवेश मत करना वो पलायन होगा इसलिए तो मैं अपने सन्यासी को भी जीवन की खोज से तोड़ता नहीं उससे कहता हूं जीवन की खोज भी जारी रहने दो और सन्यास के संगीत को भी धीरे धीरे आत्मसात करने लगो क्योंकि तुम कैसे जानोगे कि अब जीवन की खोज पूरी हो गई मुझे बताओ तुम कैसे जानोगे कि अब आ गया वक्त सन्यास में प्रवेश का धीरे धीरे अभ्यास करते रहो सन्यास का भी संसार को भी चलने दो सन्यास का अभ्यास भी करते रहो क्योंकि अगर अचानक एक दिन पता चला कि संसार तो व्यर्थ हो गया और तुम्हारे पास अगर सन्यास की कोई भी धारणा न रहे सन्यास का कोई सूत्र हाथ में न रहा तो तुम आत्महत्या कर लोगे बजाय सन्यास में जाने के तुम्हें ख्याल है पश्चिम में आत्महत्याएं बड़ी मात्रा में घटती पूर्व में नहीं घटती और कारण कारण सन्यास पश्चिम में जब एक आदमी जीवन से बिल्कुल हार जाता है और पाता है कुछ सार नहीं तो एक ही बात समझ में आती है खत्म करो अपने को क्योंकि अब क्या करने को बचा पूरब में आदमी आत्महत्या नहीं करता जब जीवन व्यर्थ हो जाता है तो संन्यास्त हो जाता पूरब ने आत्महत्या का विकल्प खो है पश्चिम के पास विकल्प नहीं है इसलिए पश्चिम में आत्महत्या रोज बढ़ती जाती है बढ़ती रहेगी जब तक सन्यास न पहुंच जाएगा पश्चिम में जब तक गहरे रंग नहीं फैलता पश्चिम के आकाश पर तब तक पश्चिम में आत्महत्या जारी रहेगी और बढ़ती जाएगी रोज रोज बढ़ती जाएगी क्योंकि लोगों को समझ में आता जाता है कि जीवन व्यर्थ जीवन व्यर्थ फिर करना क्या फिर उठना क्यों फिर रोज सुबह जागना क्यों फिर जाना क्यों दफ्तर किस लिए उसी दुख को फिर फिर झेलने के लिए वही उपद्रव जारी रखने के लिए अपने ही जीवन के नरक को रोज रोज पानी देने की जरूरत क्या है खत्म करो समाप्त करो पश्चिम के बहुत बड़े बड़े विचारकों ने भी आत्मघात किया है ये सोचने जैसा है पूरब के किसी महाविचारक ने कभी आत्मघात नहीं किया बुद्ध महावीर कृष्ण राम नागार्जुन शंकर रामानुज निक बल्लभ कबीर नानक दादू हजारों महापुरुषों की धारा है इनमें एक ने भी आत्मघात नहीं किया इनमें से एक भी पागल नहीं हुआ पश्चिम में बड़ी उल्टी बात है पश्चिम में कोई बड़ा विचारक बिना पागल हुए बचता नहीं हो ही जाता है पागल अगर बच जाए तो इसका एक ही अर्थ है कि कोई बड़ा विचारक नहीं है वो अभी दूर तक नहीं गया विचार में अन्यथा विचार एक जगह लाके खड़ा कर देता है जिसके आगे कोई गति नहीं रहती ध्यान का उपाय नहीं जहां विचार समाप्त हुआ वहां आप क्या करना आदमी विक्षिप्त होने लगता है ध्यान का तो उपाय नहीं जहां संसार व्यर्थ हुआ वहां आदमी आत्महत्या की सोचने लगता है संन्यास का तो उपाय नहीं विकल्प नहीं मैं जब तुमसे कहता हूं संसार में रहो तो इसलिए कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कच्चे संसार के बाहर निकल आओ लेकिन पता कैसे चलेगा कि कब तुम पक गए और जिस दिन पक जाओगे जिस दिन घर में आग लगेगी उसी दिन कुआ खोदोगे कुआ तो खोदना शुरू करो जब आग लगेगी लगेगी कुआ तो तैयार रहे जब आग लगेगी तो पानी कुएं का तैयार रहेगा बुझा लेंगे अब जिस दिन घर में आग लगेगी उसी दिन कुआ खोदने अगर बैठे तो घर बचने वाला नहीं इसलिए मैं कहता हूं संसार को चलने दो और साथ ही साथ सन्यास के संगीत को भी जन्मने दो और इन दोनों में कोई विरोध नहीं क्योंकि सन्यास भी परमात्मा का है और संसार भी परमात्मा का है सब उसका है सन्यास संसार का विपरीत नहीं है इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं अब तुम मुझसे पूछते हो कि जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर संन्यास में प्रवेश का पलायन नहीं वही तो मैं कह रहा हूं तुम किससे पूछ रहे हो तुम पुरी के शंकराचार्य से पूछते तो बात ठीक थी मुझसे तो मत पूछो तुम जाके आचारी तुलसी से पूछो बात ठीक है मुनि देशभूषण महाराज से पूछो बात सही मुझसे पूछ रहे हो यही तो मेरी क्रांति है संन्यास में कि संसार के साथ चल सकता है मंदिर और दुकान को करीब लाने की कोशिश चल रही है कि जिस दिन दुकान चल जाए मंदिर इतना दूर ना हो कि तुम पहुंच ना पाओ मंदिर करीब होना चाहिए पास ही होना चाहिए एक कदम रखा कि मंदिर में पहुंच गए तो तुम आत्मघात से बच सकोगे फिर ध्यान रखना कि संन्यास एक तरह का आत्मघात है बड़ा प्यारा आत्मघात है अहंकार विसर्जन तुम तो मरे तुम तो गए वस्तुतः सन्यास को ही ठीक थी, ठीक आत्मघात कहना चाहिए क्योंकि और कोई आदमी जो आत्महत्या कर लेता है उसका शरीर तो मिटा देता है लेकिन मन तो मिटता नहीं अहंकार तो मिटता नहीं इधर शरीर मिटा नहीं कि नया जन्म हुआ नहीं फिर गर्भ फिर दौड़ शुरू वही फिर शुरू हो जाएगा जो चल रहा था संन्यास वास्तविक आत्मघात है क्योंकि जो ठीक ठीक संन्यास हो जाए अहंकार विसर्जित हो जाए तो फिर दोबारा लौट कर आने की जरूरत नहीं तुम अनागामिन हो गए अब तुम दोबारा ना आओगे अब तुम प्रभु में समाहित हो गए लेकिन मैं जानता हूं पूछने वाले का कारण कुछ और है सन्यास लेने की हिम्मत नहीं तो अपने को समझा रहे कि संन्यास तो पलायन कहते हैं क्या सन्यास कायरता नहीं सच बात उल्टी सन्यास लेने की हिम्मत नहीं तुम जरा मेरा सन्यास लेके देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि कायरता लेने में थी कि ना लेने में थी तुम जरा लेके देखो जरा गैर वस्त्र पहनकर ये माला पहन के बाजार जाके देखो घर जाके देखो परिवार परिजन के पास जाकर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कायरता थी सारी दुनिया विरोध में खड़ी मालूम होगी कहा अगर मैं तुमसे कहता पहाड़ पर भाग जाओ तो कायरता थी मैं तो तुमसे कहता हूं भाग नहीं मत तुम तो जम के खड़े रहना संसार में एक मित्र कहने लगे सन्यास तो लेता हूं लेकिन एक झंझट है कि मैं शराब पीता हूं मैंने कहा मजे से पियो सन्यास तो लो फिर देखेंगे वो बहुत चौंके है उन्होंने कहा क्या आप कहते हैं कि शराब भी पीओ? मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी मुझे कुछ छोटी बातों में लेना देना नहीं क्या तुम पीते क्या नहीं पीते मैं कोई जैन मुनी थोड़ी हूं कि सबका हिसाब रखू कि शराब छान के पीते कि बिना छनी पीते तुम पियो तुम पीते हो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम मैं तुम्हें ध्यान देता हूं सन्यास देता हूं फिर देखेंगे कोई पंद्रह दिन बाद वो आया कहने लगे फांसी लगा दी अब शराब घर की तरफ जाते डर लगता है सन्यास लेने के दूसरे दिन गया एक आदमी पैर पे गिर पड़ा और कहने लगा स्वामी जी आप यहां कैसे अब तुम्हारी मर्जी हिम्मत हो तो जाओ नहीं वो कहने लगे अब ना हो सकेगा उस आदमी ने इतने भाव से कहा कि स्वामी जी आप यहां कैसे शायद उसने सोचा कि कोई भूल भटक गए हैं स्वामी जी ये मधुशाला है ये कोई मंदिर नहीं आप कहा आ गए तुम पूछते हो सन्यास कायरता जरा लेके देखो नहीं उस आदमी की शराब गई सन्यास लेने के बाद तुम्हें पता चलना शुरू होगा एक युवक ने सन्यास लिया कल्याण रहते हैं पंद्रह दिन बाद अपनी पत्नी को लेके आ गए कि इसको भी संन्यास दे मैंने कहा बात किया? कहने लगी झंझट खड़ी होती ट्रेन में लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि तुम किसकी पत्नी लेके भागे जा रहे हो सन्यासी हो के ये स्त्री किसकी इसको भी सन्यास दे देनी तो ये तो किसी दिन झंझट होगी पांच सात दिन बाद अपने छोटे बेटे को लेके आ गए इसको भी सन्यास संन्यास दे देने कहा हुआ क्या बोले कि हम दोनों को लोगों ने रोक लिया ट्रेन में कहा ये किसका बच्चा ओडाला है अपना बच्चा मगर अब ये सन्यासी का बच्चा कैसे संन्यास की एक धारणा थी पुरानी उसमें भगोड़ापन था मैं तुमसे कह रहा हूं पति भी रहना पत्नी भी रहना मां भी रहना पिता भी रहना मैं तो तुम्हें एक संघर्ष दे रहा हूं एक चुनौती दे रहा हूं तुम्हारी चुनौतियां बढ़ जाएंगी घटेंगी नहीं तुम्हारा संघर्ष गहरा हो जाएगा यह पलायन नहीं लेकिन तुम बचना चाहते हो बचना चाहते हो बचो लेकिन झूठे शब्दों की आड़ मत लो कायर तुम हो और चाहे रहो अपने आप को समझा लेना कि सन्यास कायरता है सो अपने मन में तुम मान रखो कि तुम बड़े बहादुर बहादुर हो तो तो डुबकी लो डरो मत, डरोसारी रह के तो देख लिया है अब साथ ही सन्यासी रह के संसार में रहके देख लो तब तुम्हें पता चलेगा कि संघर्ष किसका बड़ा है चुनौती किसकी महान है और देखना तुम कहते हो जब पक जाएंगे मैं तुम्हें कह देता हूं कि पकने के पहले मौत आ जाएगी क्योंकि मरते दम तक आदमी नहीं सोचता कि मैं पक गया मरते दम तक वासनाएं पीछा करती मरते दम तक भी सपने जकड़े रहते मरते दम तक योजनाएं पीछे पड़ी रहती मरते दम तक ख्याल रहता है कुछ करके दिखा दें कुछ हो जाए अभी कुछ देर और बाकी है बिखर गए सब मोती मेरे क्रूर समय ने असमय तोड़ी सांसों की वह रेशम डोरी जिसमें रोज मोती मोती ने सांझ बिखर गए सब मोती मेरे आई तेज हवा मतवाली तोड़ गई वह कोमल डाली जिस पर हर पंछी ने अपने बना लिए थे रेन बसेरे बिखर गए सब मोती मेरे काली रात लगी गहराने बुझने दीप लगा सिरहाने घिर आए आंखों के आगे चारों ओर अपार अंधेरे बिखर गए सब मोती मेरे लेकिन तब समय ना बचेगा जब मोतियों की माला टूट के बिखरेगी जब सपनों की माला टूट कर बिखरे और जब चांदों तरफ अंधेरा गिरने लगेगा एक महिला संन्यास लेना चाहती थी कई बार आई कई बार पूछा कई बार समझा फिर कहती कि कल आऊंगी एक दिन खबर आई और उसके एक ही दिन पहले वो कह गई थी कि कल आउंगी कि वो कार में एक्सीडेंट हो गया है वो कोई छह घंटे सात घंटे बेहोश रही फिर उसे होश आया होश आया तो उसने पहली बात कही कि दौड़ो अपने लड़के से कहा कि दौड़ो मुझे संन्यास लेना है और मैं कितने दिन से टाल रही उसकी उम्र थी कोई सत्तर वर्ष कितने दिन से टाल रही और आज तो कल में कह के आई थी कि आज सन्यास ले लूंगी आज मौत आ गई अब भागो लेकिन लड़का जब तक मेरे पास आया उसकी सांस टूट चुकी थी मैंने लड़के को कहा उसकी इतनी इच्छा थी जिंदगी में तो न ले सकी मर गई कोई फिक्र नहीं ये माला उसको पहना देना ये नाम उसकी छाती पर रख देना गैर एक वस्त्रों में लपेट कर उसको जला देना और क्या करोगे यही मैं तुमसे कहता हूं जीते जी ले लेना क्योंकि मर के गैरिक वस्त्रों में दफनाए गए कि और वस्त्रों में कुछ भेद नहीं पड़ता सन्यास का मूल ही यही है कि तुमने परम जागरूकता में होश में लिया चुना उतरे हाथ थे मिले की जुल्फ चांद की समार दूं, ओठ थे खोले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो न सका कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर और हम डरे डरे नीर नैन में भरे ओढ़कर कफन पड़े मजार देखते रहे कारवा गुजर गया गुब्बार देखते रहे मांग भर चली थी कि एक जब नई नई किरण ढोलें घुमक उठी थुम उठे चरण चरण सोर मच गया किलो चली दुल्हन चली दुल्हन गांव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नैन नैन पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी पुछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी और हम अजान से दूर के मकान से पाल की लिए हुए कहा देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे इसके पहले कि कारवां गुजर जाए और सिर्फ गुबार छूट जाए तुम्हारे राह पर और तुम्हारी आंखें अपनी ही मजार को देखती रहे और कहार को देखती रहे जो तुम्हारी अर्थी को ले चले कुछ कर लेना ऐसी होशियारी की बातों में अपने को छिपाना मत शब्द जाल मत बुनना सत्य को सीधा सीधा देखना ना ले सको सन्यास तो जानना कि मैं कायर हूं इसलिए नहीं ले रहा हूं तो किसी दिन ले सकोगे क्योंकि कौन कायर होना चाहता है लेकिन तुमने अगर समझा कि कायर सन्यास ले रहे हैं मैं बहादुर हूं इसलिए नहीं ले रहा हूं तो फिर तुम कभी भी ना ले सकोगे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे फिर तुम्हारी यही दशा होने को चौथा प्रश्न प्यारे भगवान क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती की है जब तक मैं था तब तक गलती ही गलती थी जब से मैं नहीं हूं तब से गलती का कोई उपाय न रहा गलती एक ही है मैं कहूं ना फिर उस मैं से हजार गलतियां पैदा होती जब तक मैं था गलती ही गलती थी ठीक हो कैसे सकता था जो सही दिखाई पड़ता था वो भी सही नहीं था वो भी आभास था वो भी प्रीति थी वो भी मान लेना था समझा लेना था तब तो सब गलती ही गलती थी जब से मैं न रहा तब से गलती करने वाला ही न रहा करने वाला ही न रहा तो गलती कैसे होगी तब से सब ठीक ही ठीक है क्योंकि तब से परमात्मा ही परमात्मा है तुम जब तक हो तब तक गलती तुम मिटे की गलती भी गई और ख्याल रखना जब तक तुम हो तब तक जो ठीक लगता है वो भी अंतिम निर्णय में गलत सिद्ध होता है और ये भी ख्याल रखना कि जब तुम ना बचे तब जो गलत भी मालूम पड़े वो भी अंतिम निर्णय में सही सिद्ध होता है जो परमात्मा से होता है वही ठीक जो हम अपनी अकड़ में सोचते हैं हमने किया वही गलत बस हमारी अकड़ गलत है और कुछ गलती नहीं एक ही पाप है फिर एक पाप के अनेक रूपांतरण हैं अनेक रूप है एक पाप मेरा होना मैं का होना लुट गए तन के रतन सब छुट गए मन के सपन सब तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए गांव भर रूठा हुआ है दुश्मनी पर है जमाना तेज में है रात हाथों का दिया करता बहाना हर नजर में है अदावत हर अधर पर है बगावत सौंप दूं किस गोद को जा आंसुओं का यह खजाना पांव जर्जर पथ अपरिचित है चला जाता न किंचित तुम चलो यदि साथ तो हरेक छाला मुस्कुराए तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए तुम तो हो जब तक तब तक छाले ही छाले प्रभु मिल जाए तुम चलो यदि साथ तो हर एक छाला मुस्कुराए तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए प्रभु के मिलन के साथ ही छाले भी फूल बन जाते सूल भी फूल बन जाते भूल भी फूल बन जाती और जब तक तुम हो तुम्हारी अकड़ है दंभ है दर्प है ये मैं का जहर है तब तक फूल भी फूल नहीं कांटे ही है तब तक भूले तो भूले हैं ही जिनको तुम भूले नहीं समझते वे भी भूले इसे ख्याल में रखना क्योंकि मेरे हिसाब में एक ही भूल है और एक ही सुधार है मैंने तुम्हारे जिंदगी के गणित को सीधा साफ और सरल कर दिया है तुम्हारे गुरुओं ने तुमसे कहा है अब तक ये हजारों भूले हैं सब ठीक करनी एक एक भूल को ठीक करने बैठोगे कभी ठीक ना कर पाओगे क्रोध को ठीक करो तो मोह बचा है मोह को ठीक करो तो लोभ बचा है लोभ को ठीक करो तो काम बचा है और जब तक काम को ठीक करने पहुंचे वर्षों गुजर गए तब तक क्रोध जो दबा दिया था वो उभर आया ऐसे चक्कर में घूमते रहोगे भूलें बहुत हैं तो फिर आदमी के छुटकारे का कोई उपाय नहीं आदमी की सामर्थ्य सीमा है भूलें अनंत नहीं इस तरह काम न होगा हमें कुछ गहरा विश्लेषण करना होगा उस मूल भूल को पकड़ना होगा जिसके आधार पर सारी भूलों का जाल फैलता है जड़ को काटना होगा पत्तों को नहीं तुम पत्ते काटते रहो तुम्हारे पत्ते काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता तुम्हारे पत्ते काटने से तो हो सकता है वृक्ष और सघन हो जाए क्योंकि वृक्ष के पत्ते काटो कलम होती एक पत्ते की जगह तीन निकल आते मैं तुमसे कहता हूं जड़ काटो और जड़ अहंकार है काम लोभ मद मोह मत्सर सब अहंकार के जड़ पे खड़े और मजा ये है कि जैसे जड़े जमीन में छिपी होती ऐसा ही अहंकार जमीन में छिपा है पत्ते सब बाहर हैं भूले दिखाई पड़ती अहंकार दिखाई नहीं पड़ता जड़ें इसलिए तो जमीन में छिपी रहती हैं ताकि दिखाई ना पड़े कोई काट ना दे वृक्ष को काट डालो कोई फिक्र नहीं फिर अंकुर आ जाएंगे जीवन ऐसे नष्ट नहीं होता इसलिए तो वृक्ष होशियारी से अपनी जड़ों को जमीन में छिपाए बैठे तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी जिनमें ये बात आती है कि किसी राजा ने अपने प्राण तोते में रख दी है फिर तुम राजा को कितनी मारो वो नहीं मरता जब तक की तोते की गर्दन अब यह पता कैसे चले कि किस में, रख हैं तोता में, रखे, कि मैना में रखे कि कोयल में रखे कि कहां रखे तो तुम राजा को मारते रहो मरता नहीं क्योंकि उसके प्राण वहां है नहीं ऐसे ही तुम्हारी सारी बीमारियों ने अपने प्राण अहंकार में रख दिया जब तक तुम अहंकार की गर्दन न मरोड़ दो कुछ भी न मरेगा तुम पूछते हो भूले भूले मैंने बहुत की जब तक मैं था भूले ही भूले थी तब मैंने एक भी ठीक बात नहीं की कर ही ना सकता था मूल भूल मौजूद थी उसी में पत्ते लगते थे जब से मैं न रहा, तब से कोई भूल नहीं हुई अब हो नहीं सकती अब करना भी चाहूं तो नहीं हो सकती पहले ठीक करना भी चाह था तो गलत हुआ था अब गलत भी करना चाहूं तो भी ठीक ही होता है अब गलत होने का उपाय ही ना रहा मूल कट गया जड़ कट गई जड़ पर ही ध्यान देना जड़ को ही काटना है पांचवा प्रश्न बड़ा प्रसिद्ध पद है कबीर का प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समाए। लेकिन प्रेम गली क्या इतनी चौड़ी नहीं है कि तामे सर्व समाए कृपया समझाएं दोनों का एक ही अर्थ है जहां दोनों बचे वहीं सर्व बचता है एक और सर्व एक ही अर्थ रखते हैं जैसे ही एक बचा वैसे ही सर्व बचा तो कबीर का यह कहना कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाय वही अर्थ रखता है इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम की गली बहुत विशाल है तामे सर्व समाए लेकिन कबीर ने वैसा कहा नहीं कारण क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरा वक्तव्य किसी मतलब का नहीं है तुम्हारे लिए तो पहला वक्तव्य ही मतलब का है तुम अभी दो में हो और एक को गिराना कबीर जैसे सतपुरुष जो बोलते हैं अकार नहीं बोलते जिनसे बोलते हैं उनके लिए कुछ सूत्र है कुछ इशारा है कबीर ने जिनसे कहा है वो दो में खड़े अभी उनसे सर्व की बात करनी फिजूल अभी तो एक ही नहीं हुआ तो सर्व का तो पता ही ना चलेगा अभी तो इतना कहना ठीक है कि तुम अभी दो हो और प्रेम की गली बड़ी सक्रिय है ये दो भाव छोड़ दो एक को गिरा दो एक ही बच रहे जब एक ही बच रहेगा तब तुम्हें स्वयं ही पता चलेगा कि ये तो सर्व हो गए ये तो खोना ना हुआ पाना हो गया जब बूंद सागर में गिरती है तो पहले तो यही सोचती होगी कि मिट्टी गई खोई गिर के पाती होगी कि मैं तो सागर हो गई पहले लगता था खोना, अब लगता है पाना तो दूसरा पद कबीर ने नहीं कहा जानकर और दोनों में विरोध नहीं दोनों एक ही की तरफ इशारा है छठवा प्रश्न रसो वैसा परमात्मा रस रूप है यह कथन कृष्ण के मार्ग पर सही है लेकिन अष्टावक्र के मार्ग पर यह कहा तक मौजूद यह कथन मार्ग से संबंधित नहीं यह कथन परम सत्य का निवेदन है, यह कथन कबीर कृष्ण मोहम्मद या महावीर अष्टावक्र या जर्थुस्त्र इनसे कुछ संबंध नहीं है इस वक्तव्य का वक्तव्य साधनों से संबंधित नहीं है यह तो साध्य का निर्वचन है रसो वैसा वह रस रूप है और ध्यान रखना रसो वैसा इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा रस रूप है वह रस रूप है क्योंकि परमात्मा तो सांप्रदायिक शब्द है जैन राजी ना होंगे बौद्ध राजी न होंगे फिर परमात्मा के तो अलग अलग रूप रंग होंगे ईसाइयों का परमात्मा कुछ अलग रंग ढंग का है मुसलमानों का कुछ अलग रंग ढंग का हिंदुओं के तो फिर हजार रंग ढंग है परमात्मा के परमात्मा में फिर झगड़े खड़े होंगे और मूल शब्द है रसो वैसा वह रस रूप वह शब्द ठीक है वह निर्विकार शब्द है दैट वह इसमें फिर किसी मार्ग का कोई संबंध नहीं सिर्फ इंगित है और इंगित है परम दशा का कि वह परम दशा रस रूप है अब तुम कहते हो कृष्ण के मार्ग पर सही तो तुम गलत समझे तुम फिर रस का अर्थ ही नहीं समझे तुम समझे कि कृष्ण वो जो बांसुरी बजा के गोपियों के साथ नाच रहे हैं वो रस है तो तुम समझे ही नहीं फिर ये उस रस की चर्चा नहीं हो रही तो तुम्हारे मन में कहीं बांसुरी बजा के गोपियों को नचाने का भाव होगा तुम कहीं अपने को धोखा देने में पड़े हो तो तुमने कहा कि कृष्ण के मार्ग पर सही है अष्टावक्र के मार्ग पर सही नहीं अष्टावक्र तो वैसे ही किसी गोपी को ना नचा सकेंगे नाच भी नहीं सकते आठ तरफ से अंग टेढ़े अष्टावक्र बासुरी बजेगी भी नहीं और गोपियां आने वाली भी नहीं गोपियां तो छोड़ो गोप भी ना आएंगे तुम गलत समझे ये बांसुरी बच के जो नाच चलता रासलीला होती उस रस से इसका कोई संबंध नहीं स्वभावता अगर तुम ऐसा समझोगे तो फिर बुद्ध के मार्ग पर क्या होगा बुद्ध तो बैठे वृक्ष के तले आंख बंद किए यहां कैसा रस होगा महावीर तो खड़े नग्न न मोर मुकुट बांधे न बांसुरी हाथ में यहां कैसे रस होगा और चलो इनको भी किसी तरह को होगा ईसा तो सूली पर लटके हाथों में खिले ठुके प्राण जा रहे यहां कैसे रस होगा नहीं तुम समझे नहीं रस का अर्थ रस का अगर तुम अर्थ समझो तो जीसस जिसको कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड वो रस की परिभाषा है जिसको बुद्ध कहते हैं निर्वाण जहां मैं बिल्कुल नहीं बचा वह रस की परिभाषा है जिसको महावीर कहते हैं कैबल्यम मोक्ष वह रस की परिभाषा है परम मुक्ति जिसको कबीर कहते हैं आनंद की वर्षा अमृत की वर्षा अमीरस वर्ष वह रस की व्याख्या है रस का अर्थ है वह परम दशा नीरस नहीं है वह परम दशा बड़ी रस है वह परम दशा उदास नहीं है उत्सवपूर्ण है वह परम दशा नाचती हुई है लेकिन नाचने का मतलब ये भी सुनना कि तुम्हारा शरीर नाचे तो ही वह परम दशा गुनगुनाती हुई है भीतर नाच ही नाच मीरा बाहर भी नाच रहे बुद्ध भीतर ही नाच रहे पर नाच चल रहा है कृष्ण बांसुरी बजा के नाच रहे महावीर बिना बांसुरी बिना मोरपंख के नाच रहे कृष्ण का नृत्य तुम्हारी चर्म आंखों से भी देखा जा सकता है महावीर का नृत्य देखना हो तो भीतर की आंखें खोलनी जरूरी वह तुम्हें महावीर नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे वह परम दशा उत्सव की है महोत्सव की है परम प्रेम, परम परम प्रेम, अमृत, आनंद की सच्चिदानंद रूप है इतना ही अर्थ है यह परम दशा का इंगित है यह परम दशा की निर्वचना है इसका मार्ग से कोई भी संबंध नहीं कोई किसी मार्ग से आए कैसी ही विधियों का उपाय करके आए पतंजलि से गुजर के आए कि अष्टावक् से गुजर के आए लेकिन पहुँच गया जो सिद्ध जो हुआ वो कहेगा रसो वैसा वह वै रसरूप है सातवा प्रश्न यही है जिंदगी मेरी यही है बंदगी मेरी कि तेरा नाम आया और गर्दन झुक गई मेरी ठीक है सुबह, जैसा कहा है इस पद में वैसा ही प्रभु करे तुम्हारे भीतर भी हो ये पद ही न रहे पद लिखने की मौज में ही न लिख दिया हो सुंदर है सुंदर को कहने का मन होता लेकिन स्मरण रखना सुंदर को कहना तो सुखद है ही सुंदर हो जाना महा सुखत है रसो वैसा ऐसा हो जाए यही है जिंदगी मेरी यही है बंदगी मेरी कि तेरा नाम आया और गर्दन झुक गई मेरी झुकना आ जाए तो सब आ गया झुकना सीख लिया तो कुछ और सीखने को ना बचा राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे हृदय जो कुछ भेजो वह सहे दुख से त्राण नहीं मांगू मांगू केवल शक्ति दुख सहने की दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया अकातर ध्यान मग्न रहने की देख तुम्हारे मृत्युदूत को डरू नहीं नौछावर होने में दुविधा करूं नहीं तुम चाहो दू वही कृपण हो प्राण नहीं मांगू राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे हृदय जो कुछ भेजो वह सहे दुख से प्राण नहीं मांगू ऐसा हो इसका स्मरण रखना क्योंकि अच्छे अच्छे शब्दों में खो जाने का डर है कविताएं मधुर होती कविताओं का अपना एक रस है अपना मनोरंजन है लेकिन जब तक हृदय वैसा ना हो जाए काव्य तब तक रुकना मत तुमने कभी देखा किसी की कविता पढ़ के मन डमाडोल हो जाता डोल डोल उठता लेकिन उस कवि से मिलने जाओ बड़ी बेचैनी होती वो कोई साधारण आदमी से भी गया बीता आदमी मालूम होता तुम चकित होते कैसे इस अभागे को ऐसी कविता का दान में ना मिला ऐसा अक्सर हो जाता क्योंकि कवि जो कह रहा है उसकी झलकें भर आती हैं उसे कभी कभी छलांग लगती है आकाश में फिर जमीन पे पड़ जाता यही तो कवि और ऋषि का फर्क है कवि छलांग लगाता है एक क्षण आकाश में उठ जाता फिर जमीन का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता फिर जमीन पे गिर जाता अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा ऊंची छलांग लगाई तो हाथ पैर टूट जाते जमीन पे गिर के ज्यादा ऊंच के कूदे खाई खड्ड में गिर जाते समतल जमीन तक खो जाती तो कवि अक्सर ऐसी दशा में होता है लंगड़ा लूला हाथ पांव टोड़े अपंग उसकी कविताओं में तो हो सकता है परमात्मा की बात हो और उसका मुंह सुंगो तो शराब की बाशा आए उसके गीत तो ऐसे हो सकते हैं कि उपनिषदों को मात करे और उसका जीवन ऐसा फीका हो सकता है जहां कभी कोई फूल खिले इसका भरोसा ही ना है ऋषि और कवि का यही फर्क है ऋषि जो कहता है वही उसका जीवन है सच तो यह है कवि का जो जीवन नहीं हो उससे ज्यादा वो कह देता है और ऋषि का जो जीवन हो उससे वो हमेशा कम कह पाता है उतना नहीं कह पाता क्योंकि शब्द में उतना अटता नहीं है उसके पास बहुत शब्द छोटे पड़ जाते कवि तो अक्सर अपने जीवन से ज्यादा कह देता है और ऋषि अक्सर अपने जीवन से बहुत कम कह पाता है जीवन तो सागर है जो कह पाता है वो बूंद ही रह जाती कविता में मत खोना ऐसा तुम्हारी जीवन दशा बने इसका स्मरण रखना आठवा प्रश्न भीतर कोई अंकुर जन्म ले चुका है जो बीज के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा है कब वह बीज टूटेगा और धरती में मिलेगा कभी ये कान तुझे सुनने में समर्थ होंगे भगवान मुझ पर सदा आपकी विजय हो संत अगस्तीन ने अपनी एक प्रार्थना में कहा है कि प्रभु मैं न जीतू इसका तुम ध्यान रखना तू ही जीते इसका तू ध्यान रखना और ऐसा भी नहीं है कि मैं जीतने की कोशिश ना करूंगा मैं तो कोशिश करूंगा लेकिन भूल के भी मुझे जीतने मत देना जीते तू ही मेरी कोशिश अकार जाए और फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि मेरी प्रार्थना तो ठीक लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं जीतने की कोशिश करूंगा मैं तुझसे लड़ूंगा मैं तुझे हराने के उपाय करूंगा लेकिन तू दया मत करना ठीक बात कही है ठीक बात आनंद ने भी कही है भगवान मुझ पर सदा आपकी विजय हो स्वाभाविक है कि तुम जीतना चाहो गुरु से भी शिष्य जीतना चाहता है जीत की ऐसी प्रबल आकांक्षा है अहंकार का ऐसा रस है लेकिन जीत ना पाओ यही तुम्हारा सौभाग्य जीत गए तो हार गए हार गए तो जीत गए काबा जाओ काशी जाओ गंगा में डुबकियां लगाओ दिल का देवालय गंदा तो फंदा सारा धर्म कर्म है इस दिशा से उस दिशा तक सब जगह है प्यार फैला सब जगह है एक हलचल सब जगह है एक मेला है नहीं कोई न जिसके शीस हो छाया किसी की एक में ही जो यहाँ बिल्कुल अपरिचित और अकेला सांस तक अपनी अजानी लाश तक अपनी बिरानी तुम गहो यदि बाहें तो सब स्वर्ग बाहों में समाये तुम मिलो तो जिंदगी फिर आँख में काजल लगाए शिष्य होने का अर्थ है दे दिया अपना हाथ गुरु के हाथ में शिष्य होने का अर्थ है दे दिया अपने हाथ गुरु के हाथ में इस भरोसे कि गुरु के हाथ में परमात्मा का हाथ छिपा है शिष्य का अर्थ है कि परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता गुरु दिखाई पड़ता है उसी के झरोखे से परमात्मा की थोड़ी झलक आती है समर्पण किया फिर भी अहंकार लड़ाई लड़ता है आखिरी दम तक लड़ता है आखिरी दम तक चेष्टा करता है कि हारू ना इस मरण रखना ऐसे यह प्रार्थना तुम्हारे मन में गूंजती ही रहे तुम गहो यदि बाहे तो सब स्वर्ग बाहों में समाए तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए काबा जाओ काशी जाओ गंगा में डुबकियां लगाओ दिल का देवालय गंदा तो फंदा सारा धर्म करम और दिल तब तक गंदा रहता है जब तक अहंकार बसा रहता है हार का अर्थ है अहंकार का मिट जाना हार का अर्थ है तुम्हारा ना हो जाना शून्य हो जाना उसमें ही तुम्हारी विजय है पूछते हो भीतर कोई अंकुर जन्म ले चुका है जो बीच के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा है कब वह टूटेगा और धरती में मिलेगा प्रतीक्षा करो और धैर्य से प्रतीक्षा करो जल्दी मत करना जल्दी में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आदमी कल्पना करने लगता है कि टूट गया बीज वृक्ष लग गया फूल भी खिलने लगे कल्पना मत कर लेना कल्पना कर ले कि चूक गए आते आते चूक गए घर पहुंचते पहुंचते चूक गए कल्पना का जाल फैला लिया तो फिर असली वृक्ष कभी पैदा ना हो सकेगा कल्पना मत कर लेना और अधेरी में आदमी कल्पना करने लगता है तुमने देखा अगर तुम बहुत अधेरी से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो और रास्ते पर सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते तुम दौड़ के बाहर आ जाते शायद आ गए तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो हवा का झोंका द्वार पर दस्तक देता तुम भागे आ जाते कि शायद आ गए तुम हजार बार कल्पना को आरोपित कर लेते हो नहीं अधेरी मत करना बड़ी धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा अब ये बड़े समझने की बात है अधेरी ही होता है प्रतीक्षा में छिपा या तो प्रतीक्षा नहीं होती तो अधेरी नहीं होता प्रतीक्षा होती तो अध होता ये झंझट है और होना ऐसा चाहिए कि प्रतीक्षा हो और अधेरी ना हो प्रतीक्षा धन धैरी यही प्रार्थना का अर्थ है कहना जब तुझे आना हो आना जब तुझे आना हो अनंत काल में आना हो तो आना क्योंकि जो तू समय चुनेगा वही ठीक होगा मैं कैसे चुनू मैं कौन मैं कैसे जानूँ कि कब ठीक छना गया कब ठीक मौसम आ गया कब ऋतु है खिलने की तू जब आए तब आना मैं कितना ही पुकारूं, बे मौसम मत आना बिना ऋतु के मत आना जब तुझे आना हो तभी आना तेरी मर्जी ही सदा पूरी हो और मैं प्रतीक्षा करूंगा, थकूंगा नहीं हारूंगा नहीं उदास न होऊंगा आशा रहित ना होगा निराश न होऊंगा, हताश न होऊंगा, प्रतीक्षा करूंगा आज जैसी प्रतीक्षा है वैसी ही कल वैसी ही परसों वैसी जन्मों जन्मों तक होगी मेरी प्रतीक्षा बासी न पड़ेगी मैं रोज सुबह उसी उत्साह से उठूंगा और प्रतीक्षा करूंगा तो शायद आज ही आगमन हो जाए इतनी जहां गहन प्रतीक्षा है वहां इतनी ही गहन प्रार्थना हो जाती उसी प्रार्थना में आगमन जहां प्रार्थना पूर्ण हो गई वहां परमात्मा आ जाता है आखिरी प्रश्न। अष्टावक्र गीता पर आपको सुनकर अब तो सभी आधार धराशाई होते जा रहे हैं बुद्ध पुरुष और बुद्ध पुरुषों के दिए सूत्र भी एक एक करके छूटते जा रहे हैं खोते जा रहे हैं बड़ी आश्चर्यपूर्ण हैं। अहो भाव, प्रणाम नरेंद्र ने पूछा है एक तो यह प्रश्न है नहीं इसलिए जैसा प्रश्न वैसा उत्तर यह रहा उत्तर हो आई देह दहरी सुरभीली ये सियात कंत आने के लक्षण है उभरी दर्पण पर रेखा सिंदूरी नूपुर के स्वर बिखरे दालानों में हो गई देह कस्तूरी कस्तूरी हो आई जूड़े की अलके ढीली यह विरह अंत आने के लक्षण है आंगन की धूप हो गई सोने ली यह तो वसंत आने के लक्षण है भाव आ गया तो वसंत आ गया अहो भाव आ गया तो हो गई देह कस्तूरी कस्तूरी अहो भाव आ गया हो गई देह दहरी सुरभीली ये कंत आने के लक्षण है तो प्यारा आता ही होगा अहोभाव उस प्यारे के आने की पग ध्वनि है उभरी दर्पण पर रेखा सिंदूरी नुपुर के स्वर बिखरे दालानों में अहो भाव उसके नुपुर अहोभाव उसकी आने की हवा का झोंका अहोभाव उसकी पहली किरणें हो गई देह कस्तूरी कस्तूरी अहो भाव उसके आने की सुगंध जैसे तुम आते हो कभी बगीचे के करीब और हवाएं ठंडी हो जाती और हवाएं सुर हो जाती और हवाओं में सुबास आ जाती तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ता अभी बगीचा लेकिन फिर भी तुम जानते हो दिशा ठीक है अहो भाव ठीक का लक्षण है हो आई जुड़े की अल्के ढीली यह विरह अंत आने के लक्षण है प्यारा बहुत करीब है और विरह का अंत करीब आ रहा है आंगन की धूप हो गई सोने ली यह तो वसंत आने के लक्षण है अहो भाव